अथ थ चतुर्थ कवल्यप जन्मौषधिमंत्र सिद्धय जात्यपरणा प्रकृति पूरा निमित्त प्रयोजक प्रकृती वर्णभेदस्तु तथ क्षेत्रिवर्माणचिता प्रवृत्ति प्रयोजक चिकमने तत्र ध्याननाशय करमा शुक्लाधा ततस्तुपागुणाव्यक्तिर्वासना जल व्यवहारन स्मृति संस्कारोरेकना चाशिषो निफलाश्रयालबन संगृृीतवादेशाव तद अतीतागत स्वरूप अस्त्यभेदाधर्माण ते व्यक्तूक्षमा गुणात्मास्तुत वस्तुसा्ये चिभेदिभक् न चैकितंत्र वस्तु तदा तदा व्यात तदा जाताचिवृत्त प्रभोष पर न तत्वास दृश्योभन चित्ता बुद्धिबुद्धेर प्रसंगः स्मृतस चितेर प्रतरापत्त स्वुद्धि दृष्टि विषय परिवार त्येयवासनाशिपा साहत विशेष दर्शना आत्मभाव भावना ही। तदा विवेक निम्न कल्यपाभ चि तिद्रेशु प्रत्याण संस्कार हानमेशा क्लेश विदु प्यकुसी सर्वथा प्रस्याख्याघ सवलापे तर जानस्यानंत ज्ञेय तदा चनक प्रतियोगी परांत उरुशार्त प्रतिप्रसवा क्षण कवल्यंप्रतिष्ठा वादी श्री पातंज शास्त्रे कवल्य निपण नाम चतु पाद्त योग दर्शन ओं पूर्णा मदर्ण पूर्ण उदच्यते पूर्ण से पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य Om shantai shantai shanti